श्ताश्वतरोपनिषतुथध्याय ओ जे एक वर्ण बहुधा शक्तिद वर्णिताथो दधा वे चैतचातेश्व सदेव स नो बुद्ध्या सुभया संयुनक्तो जो रंग रूप आदि से रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन वाला होने के कारण विविध शक्तियों के संबंध से सृष्टि के आदि में अनेक रूप रंग धारण कर लेता है तथा अंत में यह संपूर्ण विश्व जिसमें विलीन भी हो जाता है वह परम देव परमात्मा एक अद्वितीय है वह हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे संबंध इस प्रकार प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया अब तीन मंत्रों द्वारा परमेश्वर का जगत के रूप में चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करने का प्रकार बतलाया जाता है तदेवाग्ने तदादित्य तद्वायु तदचंद्रमा तदव शुक्र तद्रह्म तदापस्त प्रजापति वही अग्नि है वह सूर्य है वह वायु है तथा वही चंद्रमा है वह प्रकाश युक्त नक्षत्र आदि है वह जल है वह प्रजापति है और वही ब्रह्मा है तव स्त्री तव पुमारसी तव कुमार उतवा कुमारी तव जीर्णो दंडे न वंचसी जातो जा विस्तृतो मुख तू स्त्री है तू पुरुष है तू ही कुमार अथवा कुमारी है तू बूढ़ा होकर लाठी के सहारे चलता है तथा तू ही विराट रूप में प्रकट होकर सब ओर मुख वाला हो जाता है नीलह पतंगो हरि लोहिताक्ष तड़ी गर्भ ऋतव समुद्र अनादिविस्त भुवनानि विश्वास तू ही, ही नीलवर्ण पतंग है हरे रंग का और लाल आँखों वाला पक्षी है एवं मेघ बसंत आदि ऋतु तथा तो सप्त समुद्र रूप है क्योंकि तुझसे ही संपूर्ण लोग उत्पन्न हुए हैं, तू ही अनादि प्रकृतियों का और और व्यापक रूप से सब में विद्यमान है संबंध पूर्व मंत्र में परब्रह्म परमेश्वर को जिन दो प्रकृतियों का स्वामी बताया गया है वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कौन सी है इसका स्पष्टीकरण इस किया जाता है अजाका लोहित शुक्ल कृष्णा वण्भे प्रजा श्रीजमा स्वूप अजोशे को जिस ते नाम भुक्त भोग अपनी ही सदिस अर्थात त्रिगुण में बहुत से भूत समुदायों के रचने वाली तथा लाल सफेद और काले रंग की अर्थात त्रिगुणमयी एक अजा अजमना अजन्मा अनादि प्रकृति को निश्चय ही एक अजन्मा अज्ञानी जीव आसक्त हुआ भोगता है और दूसरा अज्ञानी महापुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग देता है संबंध वह परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो इस प्रकृति के भोगों को भोगता है कब और कैसे मुक्त हो सकता है इस जिज्ञासा पर दो मंत्रों में कहते हैं द्वासर्णा सयुजा सखाया समानम परिषद स्व जाते पिप्पलम स्वाद अनस्तो अभिचाक सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सच्च भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फलों कर्मफलों को ले लेकर खाता है किंतु दूसरा ईश्वर उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है सामने वृक्षे पुरशो दिभ्नो अनेशया शोचति मह्यम दुष्टा पश्यतिमीशम अस्मतेशोक पूर्वक्त शरीर रूप एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा गहरी आशक्ति में डूबा हुआ है अतः असमर्थ होने के कारण दीनता पूर्वक मोहित हुआ शोक करता रहता है जब यह भगवान की अहेतुकी दया से भक्तों द्वारा नित्य सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को और उसकी आश्चर्यमयी महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है ऋतोक्षर परमे व्योम यस् अतिषेद यस्तम वेद किमृच कर इत तद विदुस्ते इमे सी जिसमें समस्त देवगण भली भांति स्थित हैं उस अविनाशी परम व्योम परम धाम में संपूर्ण वेद स्थित है जो मनुष्य उसको नहीं जानता वह वेदों के द्वारा क्या सिद्ध करेगा परंतु जो उसको जानते हैं वे तो ये सम्यक प्रकार से उसी में स्थित हैं छंद्रतवो व्रता भूत भव्य वेदा वजंते अस्मा मे सृजते आदि विशेष यज्ञ नाना प्रकार के व्रत तथा और भी जो कुछ भूत भविष्य एवं वर्तमान रूप से वेद वर्णन करते हैं इस संपूर्ण जगत को प्रकृति का अधिपति परमेश्वर इस पहले बताए हुए महाभूत आदि तत्वों के समुदाय से रचता है तथा दूसरा जीवात्मा उस प्रपंच में माया के द्वारा भलीभांति भांति बंधा हुआ है मायां प्रकृतिं प्रकृति व्यां तो महेश्वर तस्वयूतस्तो व्याम जगत माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है यो योनि योनिमातिषतेद चवीत चैतसर्व तमीसानम दिचाये ऋचाए शांतिम्यतमेती जो अकेला ही प्रत्येक यूनिक यूनिका हो रहा है उसमें समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और शिष्ट काल में विविध रूपों में प्रकट भी हो जाता है उस सर्वनियंता वरदायक स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है यो देवानाम देवा प्रभुवच्चोद स्वाधिपोरुद्रो महर्षि हिरण्य गर्भम पश्यतम सरो बुद्धियाम जो रुद्र इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्य गर्भ को देखा था वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभबुद्धि से संयुक्त करें यो देवानाम यस्मिन लोका अधिश्रिता एशे अस्पद चतुष्पद कस्म देवाय विषा विधे वो जो समस्त देवों का अधिपति है जिसमें समस्त लोग सब प्रकार से आश्रित हैं जो इस दो पैर वाले और चार पैर वाले समस्त जीव समुदाय का शासन करता है उस आनंद स्वरूप परमेश्वर की हम भविष्य अर्थात श्रद्धा भक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके पूजा करें सूक्ष्मतिसूक्ष्म मध्ये विश्वस्तारमनेकम विश्व परिवेषिता ज्ञावा शिव शांतिम्य जो सूक्ष्म से, से भी अत्यंत सूक्ष्म रूप के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, करने वाला, वाला अनेक रूप धारण कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है स एव काले भुवन सोप्ता विश्वाधिपर्वभूत सुगूढ़ यस्म युक्ता ब्रह्मषय देवता ज्ञावा मृत्युपाशा वही समय पर समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला समस्त जगत का अधिपति और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ है जिसमें वेदज्ञ महर्षिगण और देवता लोक भी ध्यान द्वारा संलग्न है उस परम देव परमेश्वर को इस प्रकार जानकर मनुष्य मृत्यु के बंधनों को काट डालता है धृता मंडम सूक्ष्म ज्ञावा शिव सर्वभूत सुगूढ़ विश्व परिवेशिता देव मुच्यते सर्वपाश कल्याणस्वरूप एक अद्वितीय देव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों से छिपा हुआ जानकर समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है एस दैव विश्वकर्मा महात्मा सदा जनादय सन्निष्ट हृदय मनीषा मनसाकृप्त यह जगत्कर्ता महात्मा परमदेव परमेश्वर सदा सब मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है तथा हृदय से बुद्धि से और मन से ध्यान में लाया हुआ प्रत्यय होता है प्रत्यक्ष होता है जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं यदा तमस्तिरात्रि न सन्न चा सवल तदक्षर तस्वीरण्यम प्रज्ञा चमिता पुराणे जब अज्ञान में अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है न रात है न सत है और न असत है एकमात्र विशुद्ध कल्याण में शिव ही है वह सर्वथा अविनाशी है वह सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है तथा उसी से यह पुराण ज्ञान फैला है नैनम ऊर्धम न तिरंत न बद्धे परिजग्रभत न तस्त प्रतिमा इस परमात्मा को कोई भी न तो ऊपर से न इधर उधर से और न बीच में से ही धड़ी भांति पकड़ सकता है जिसका महान नाम है उसकी कोई उपमा नहीं है न नृशे रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कशनम हृदय हृदय स्थम साय ऐनम विनर्मिता इस पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के सामने नहीं ठहरता इस परमात्मा को कोई भी आँखों से नहीं देख सकता जो साधक जन इस हृदय में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर को भक्ति युक्त हृदय से तथा निर्मल मन के द्वारा इस प्रकार जान लेते हैं वे अमृत स्वरूप अमर हो जाते हैं संबंध इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का और उनकी प्राप्ति के फल का वर्णन करके अब दो मंत्रों में पहले मुक्ति के लिए और पीछे सांसारिक भय से रक्षा के उन परमात्मा से प्रार्थना करने का प्रकार बताया जाता है अजात ते रुद्रया दक्षिणी हे रुद्र संहार करने वाले देव तू अजन्मा है यो समझकर कोई जन्म मरण के भय से डरा हुआ मनुष्य तेरी शरण लेता है मैं भी वैसा ही हूँ अतः तेरा जो दाहिना कल्याण में मुख है उसके द्वारा तू सर्वदा मेरी जन जन्म मृत्यु रूप भय से रक्षा कर मानस्तुकेतने मान आयुषु मानु गोषु मानुअशुरीश वीरा दोद्रभा तो बधिर हमत सदा मित्वा भय सबका संघार करने वाले रुद्रदेव हम लोग नाना प्रकार की भेंट लेकर सदा ही तुझे रक्षा के लिए बुलाते रहते हैं अतः तू कुपित होकर न तो हमारे पुत्रों में और पौत्रों में न हमारी आयु में न हमारी गाँवों में न हमारे घोड़ों में ही किसी प्रकार की कमी कर तथा हमारे वीर पुरुषों का विनाश न करे चतुर्थोध्याय समाप्त समाप्तः